श्री गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड बारहवा अध्याय श्री कृष्ण द्वारा काली दमन तथा दावा नल पान श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल भालों के साथ गाय चराने चले आए यमुना के तट पर आकर उन्होंने इस विषाक्त जल को पी लिया जिसे नागराज काली ने अपने विश्व से दूषित कर दिया था उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े यह देख सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्रीहरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा उन्होंने अपने पियूष दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया इसके बाद पीताम्बर को कब्र में कसकर बांध लिया फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची ढाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला यमुना के उस भाग में कालिया नाग रहता था भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भौरे घूमते हैं नरेश्वर उस समय सौ फणों से युक्त फणिराज काली क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए उसने अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर लिया तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिरा कर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे सौ धनुष दूर फेंक दिया उस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीव लपलपाते हुए रोज पूर्वक माधव श्रीहरि का बाया हाथ पकड़ लिया तब श्रीहरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुण किसी नाक को रगड़ दे फिर अपने सौ मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया तब उसकी पूछ पकड़कर कर श्री कृष्ण उसे सौ धनुष दूर खींच ले गए श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डस लिया यह देख अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्रीहनि ने उस सर्प को एक बुक्का मारा श्री कृष्ण के मुखे की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा तदनंतर अपने सौ मुखों को आनंद करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ उसके सौ फन सौ मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नटवे धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे साथ ही वे सातों स्वरों से किसी राग का अलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नता पूर्वक वीणा ढोल नगारे तथा बांसुरी बजाने लगे ताल के साथ पद्म करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय काली के मुख से उज्वल फनों को भग्न कर दिया उसी समय भय से विवल हुई नागपत्निया आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गिरगित वाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी ना, नाग नागपत्निया बोली भगवान आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं आप गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है व्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है नंद के लाला एवं यशोदा नंदन को नमस्कार है परम देव आप इस नाग की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है आप स्वयं साक्षात् हरि हैं और लीला से ही स्वच्छंदता पूर्वक नाना प्रकार के विग्रहों का विस्तार करते हैं नागपत्न श्री कृष्ण चंद्रा जो लोकपत नम असाधिपतिये परिपूर्ण तमाये श्री राधा पतियमी साय ते नम नम श्री नंद यशोदा नंदनायते पाहि पाहि पाहीं पर देव पण्डगम तत्परम शरण जगत्र परतरो हरि स्वयं लीलया किल विग्राम विग्र श्री नारद जी कहते हैं अब तक काली नाग का गर्व चूर्ण हो गया था नाग नागपत्नियों द्वारा किए गए इस स्तवन के पश्चात वह श्री कृष्ण से बोला भगवन पूर्ण काम परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए पाहि पाहि कहता हुआ कालियानाग भगवान श्रीहरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा श्री भगवान बोले तुम अपनी पत्नियों और सुहृदों के साथ रमण द्वीप में चले जाओ तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं इसलिए अब गरुण तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा नारद जी कहते हैं राजन तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमणक द्वीप को प्रस्थान किया इधर नंद नंदन को काली नाग ने अपने ग्रास बना लिया है यह समाचार सुनकर नंद आदि समस्त घोपगण वहां आ गए थे श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उसके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान किया उस समय उनके स्तनों से स्नेहाधिक्य के कारण दूध हर रहा था राजन उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपांगनाओं और ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए निश्चितकाल में बाँसों की जगह से प्रलयाग्न के समान दावा नल प्रकट हो गया जो सब ओर से मानो गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता जा रहा था उस समय मित्र कोट के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण के शरण में गए और ऐसे कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले गोपों ने कहा शरणागत वत्सल महाबाभू कृष्ण कृष्ण प्रभो वन के भीतर दावाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ बचाओ नंद जी नारद जी कहते हैं तब योगेश्वर देव योगेश्वरेश्वर देव माधव उनसे बोले डरो मत अपनी अपनी आंखें मूंद लो यो कहकर वे सारा दावा नल ही पी गए फिर प्रातः काल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौों के साथ नंदनंदन शोभाशाली मंडल में आए इस प्रकार से गर्गसहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत कालीय दमन तथा दावा नल पान नामक बारहवा अध्याय पूरा हुआ